अथना प्रत सुबंत सुप आत्म क्य ईशी कर्मणसी संबंधीन सुबंतादीचायामें क्य प्रत्यय वह सैदे इसका पूर्व सूत्र है धातु कर्मण समान कर्तिका दीक्षाया वाह अष्टाध्यायी क्रम से उसे अनुभूति आती है सुप आत्मन तो धातु कर्मण समान कर्तिका धातु था यहाँ सुप कर्मणसी कर्मण ऐसी तो संबंधी न सुबंता इच्छा का जो कर्म है इच्छा का कर्म यहाँ पुत्र पुत्र आत्म न इच्छा थी कोई पुत्र चाहता है गृहस्थ तो इच्छा का कर्म क्या हुआ पुत्र इच्छा का कर्म भी किसका पुत्र चाहता है जो इच्छा करता है जैसे सामान्य समान कृतिका इच्छाएं आया था धातु कर्म न समान कृतिका इसलिए ऐसी तु संबंध न एसि इच्छा करने वाला इस इच्छाएं धातु है त्रिच प्रति हो जाएगा तो बन जाएगा पुगंत गुण होकर के हिट होकर के एसी त्रि उसका षठी तो, अंत ए इच्छा इच्छाकर्ता इच्छा करने वाला है एसी ता, इच्छा इच्छाकर्ता संबंधी होना चाहिए कर्म इच्छा का जो कर्म है इच्छा इच्छाकर्ता का संबंधी होनी चाहिए अर्थात इच्छा का कर्म और जो इच्छा इच्छाकर्ता का कर्म इच्छा करने वाला दोनों का कर्ता एक हुआ इच्छा का कर्म हो गया पुत्र इच्छा करने वाले जो पिता है वो पुत्र चाहता है पुत्र है अपना पुत्र ऐसी तो संबंधी न सुबंतात् जिस सुबंत से प्रत्यय होगा वो सुबंध इच्छा का कर्म होना चाहिए और जो कर्म है किसका कर्म है ऐसी तो संबंध इच्छा करने वाला जो इच्छा करता है उसके पुत्र चाहता है स्वयं इच्छा करता है अन्य का पुत्र हो ऐसा नहीं स्वयं अपना पुत्र चाहता है तो सुभंताद इच्छाया मत है क्य सुबंत से होगा पुत्रम आत्म इच्छति पुत्रम सुबंत है उससे क्य प्रत्यय होगा इच्छा का कर्म क्या है पुत्रम किसका पुत्र चाहता है अपना ऐसी तो इच्छा करने वाला अपना पुत्र चाहता है ऐसी तो संबंध है न सुबंताद इसी संबंधी जो पुत्रम शब्द पुत्र है शुभम थे कच प्रत होगा इच्छा अर्थ है मैं पुत्रम आत्मन इच्छति से अर्थ में कच प्रत्योग व्यार्थ प्रत्यय विकल्प प्र से कच प्रत्यय करके प्रयोग कर सकते हैं वाह नहीं होता तो चैत्र आत्मन पुत्रम इच्छती वाक्य प्रयोग नहीं होता नित्य ही कैच करके प्रयोग करना होता वाह कहने से क्य प्रत्यायत का प्रयोग भी कर सकते हैं कच प्रत नहीं करके वाक्य का भी प्रयोग होगा जैसे पहले आया था धातु कर्मण समय कार्य की दीक्षाएँ वा विकल्प सरण से वाक्य का भी प्रयोग होता है गंतुम इच्छति जी गमी भी प्रयोग होगा चिकिर सती प्रयोग होता है और करतुम इच्छति भी प्रयोग होता है प्रजाधी यहाँ बनेगा पुत्री अति बनेगा और आत्मन पुत्रम इच्छति ये भी वाक्य भी प्रयोग होगा विकल्प कहने से पुत्रम से क्य करने पर यह तो पुत्रम आत्मन इच्छति ये हो गया अलौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह हो गया पुत्र अम पुत्रम का सुबंत है पुत्र अग्रे अम आगे क्य पुत्र अम क्यच ये जो समुदाय है इसकी प्रातिपदिक संज्ञा है धातु धा, नहीं धातु संज्ञा प्राप्त नहीं क्या संज्ञा है धातु किस सूत्र से सनाधीन धातु धातु संज्ञा किस की क्य प्रत्यय की अहम की, पुत्र की. क्य प्रत्यंत समुदाय की है धातु संज्ञा पुत्र अम क्य समुदाय की होगी धातु सुपो धातु प्राति प्राति प्राति हो प्रातिपद से सुपो लुक और प्राति प्राति धातु और प्रातिपदिक के अवय सुभ का लूक यहाँ धातु पुत्रम क्य पुत्र अम ये समुदाय धातु है या प्रातिपद है धातु है उसके अवयव एक है अम है सुप सु, अम धातु का अवय हो गया अम धातु का अवयव है तो एक अवय उसका धातु के अवय सुप का लूक हो जाएगा किस सूत्र से सुपो धातु प्रातिपदिक आगे जब करें, समास करेंगे कृतधित समास सूत्र से प्रातिपद संज्ञा पर समास के अवेव सुप का लुक होगा इस सूत्र से ये तो धातु का अवयव होगा समास संपूर्ण को पूरा समुदाय की प्रातिपदी संज्ञा हो जाएगी कृतधित समास पूरा प्रातिपदिक हो जाएगा प्रातिपदिक के हो जाएगा राजनगस पुरुषसु पुरुष पुरुषः राजनगस पुरुषसु गस, राजन गस ये समुदाय की समास होने से पूरा की प्रातिपदिक संज्ञा किसकी राजन गस पुरुष समुदाय की प्रातिपद संज्ञा होने के बाद उसके अवयव राजन के आगे गस पुरुष के आगे सु ये दोनों का ही लोप हो जाएगा इस सूत्र से आगे समास में आएगा <coughs> क्या सूत्र सुप्न पुत्र अम क्यच में से यहाँ किसका लोक हुआ अभी ओम तब के क्या बचा पुत्र क्य के ककार की संज्ञा किस किसूत से तदिते ये तद्धित है क्या ये तदित है तो लोप होगा लस कुधित कवर अत्यधित है ककार लोप होगा चकार का हलंत्यम क्या बचेगा अभी आम लोक होने के बाद क्या रहा पुत्र क्या यचिच अवर्ण से क्य अवन को ये हो जाएगा पुत्र के पुत्र के अंत में अवर्ण है पर में क्य प्रत्य अ को ये हो जाएगा ये उनसे पुत्री य क्या हुआ पुत्री ये धातु है कि सूत्र श्री धातु संज्ञा धातु से लौट ल कर आएगा या लिट लकर आएगा सब लकर आएंगे लट आएगा लौटा दो धातुतवाल लौटा दे लट लीट उब आ जाएंगे लौंग आएगा हाँ तिप सब पुत्री तिप सब सब, सब करेगा ओ पुत्री में यो में आए अब ऐकमा दीर्घ हो जाएगा क्या होगा अतोने उन्हें पर क्या बनेगा पुत्री यति ऐसे रूप बनेगा आगे बोलो पुत्री यति हाँ इसका अर्थ पुत्री यति का क्या अर्थ है आत्मन पुत्र आत्मन पुत्र मिचती और दूसरे कोई भक्त का पुत्र चाहता है वे साधु वह नहीं प्रयोगा, अपना पुत्र चाहता है ज्योतिष कोई दूसरे को कहता है कि है इसका पुत्र हो जाए नहीं अपना पुत्र चाहता है तो पुत्री अति लीट लकार में क्या बनेगा पुत्रिय क्या आगे आम होगा आम होने पर क्या बनेगा पुत्रिय वगैरह आम आम होने के बाद क्या सोतल गया यश्च से हल लगेगा अतुलोप पुत्रियामुत्री आम लुक किरण चुप्रोत लिटी पुत्रिया पुत्रियाम बहुत बन जाएगा लुट में क्या बनेगा पुत्रिया धातु है तार से ईट हो जाएगा अतुलोप हो जाएगा पुत्री ईता क्या बनेगा मध्यम पुष्प क्या बनेगा पुत्री पुत्री और आगे ह ई ये पुत्री हाँ लीट लकार में पुत्री यगे श्य होगा श्य को ईट होगा अतो को अतुलोप हो क्या बनेगा पुत्री श्या पुत्र ई क्या पुत्री ई श्या बोलो उत्तम पुरुष लोट में क्या बनेगा पुत्रीयत बोलो लंग में अपुत्रीयत क्या हा बोलो में पुत्री, ये। पुत्री ये में पुत्री पुत्री ए। ए। पुत्री प्रथम पुरुष क्या पुत्री, पुत्री यहां पुत्री विधि नहीं चल रहा है पुत्री ये है क्या बनेगा यास के सकाल जाएगा अब तो ये पुत्री ये है पुत्री ये है पुत्री ये तम हाँ आशिली में क्या बनेगा हम पुत्री, पुत्री। था। एक एकड़ है दो एकड़ है यासुट के एक एकड़ है और यो के एक एकड़ के भी जो और कहा जाएगा अतुलप क्या बनेगा पुत्री या तो बोलो लुंग में क्या बनेगा अब पुत्रीयीत अपुत्रीशु उत्तम अपुत्री स्वलिंग में क्या बनेगा अपुत्री सत आगे देखो राज, राजछति अपना राजा चाहता है राजा बनना चाहता है इच्छति, राजान इच्छति राजन शब्द से क्य हो जाएगा सोप आत्मा क्य राज्य होने के बाद प्रातिपद संज्ञा धातु संज्ञा के सूत्र से उसके बाद क्या सूत्र लग गया सुपो धातु प्रातिपदिक लोपन पर राजन अग्रे यगरे योप होता है किस सूत्र से न लोप प्रातिपदिक पद संज्ञा है क्या राजन के आगे जो अम था उसका लोप हो गया प्रत्यय पे प्रत्यय मान करके उसको पद संज्ञा आई पद संज्ञा से ना लोप होना चाहिए यहाँ न के, के। नानतमेव पदम नान्यत और क्योंग पर रहते पद संज्ञा होगी नानतमेव पदम न हो के कर नियम हो गया नंत हो तो पद संज्ञा कच के अंक पर रहते नंत तो नहीं हो तो भी होते मान करके जो पद संज्ञा होना था पदसंज्ञा होनी थी नकारांत हो तो पद संज्ञा होगी नकारांत नहीं होते पदसंज्ञा नहीं होगी नंत पदसंज्ञा अभी यहाँ राजन नकारांत है कच पर हो तो पदसंज्ञा होगी पद संज्ञा से ये नियम हो गया नियम सूत्र तो सामान्य सुप्तिगत से पद प्राप्त था न के नियम कर दिया क्य न नकारांति की पदसंज्ञा अन्यत्र पदसंज्ञा नहीं तो पदसंज्ञाओं से नकार का लोप हो गया नकार लोपन से राज अग्रै न लोप होने के बाद न नलोप सुभ स्वर संज्ञा तुग विधि सुकृतिक की सूत्र आया वो तो क्या करता है नलोप असिद्ध होता है कब शुभ स्वर संज्ञा तुग विधि होता है नलोप होगा अभी हम इसको राज्य में अको क्यिच सूत्र से ई करना है क्यिच से ई करेंगे तो शुभ विधि है स्वर संज्ञा तुग विधि कुछ नहीं है शुभ स्वर तुग विधि नहीं होगा तो नलोप शुभ स्वर संज्ञा तुग विधि स्वीकृति नलो प्रसिद्ध होगा नलो प्रसिद्ध कब होता है शुभ स्वर संज्ञा तुग विधि स्वीकृति यहाँ शुभ विधि स्वर विधि संज्ञा विधि कुछ है नहीं उनसे से नलो नहीं होगा असुद्ध नहीं होगा तो सिद्ध होगा नलो प्रसिद्ध होगा तो नकार दिखेगा बीच में नहीं तो क्या चीज हो जाएगी तो हाँ असुद्ध नहीं होने के कारण क्या चिचर से ये हो गया राजी असिद्ध नहीं होने से असिध हो जाएगा तो क्या चिचा नहीं लगेगा क्या चौर पुत्र राजा के आगे बीच में ना रहेगा तो क्यीचर से ये नहीं होगा असिध नहीं होने से सिद्ध होने से क्या चिंचा लगा राजी धातु संज्ञा के सूत्र से लटल कार में क्या रो बनेगा उत्तम से मैं राजिया आगे प्रथम पुरुष बहुवचन में राजी, राजी अंति मध्यम पुरुष द्विवचन में राजी अथ विसर्गे राजी, राजी एक वचन में राजी असी लट हो गया लेट क्या बनेगा राजोट में राजी ईता में राजी राजीयतु राजीय लंग में राजीयत में राजीयत बहुवचन राजी। में क्या बनेगा प्रथम पुरुष बहुचन में राजी यु जी ये यु उत्तम पुरुष एक क्या बनेगा हाँ आशील में क्या बनेगा राजीव यात बहुवचन में प्रथम प्रथम पुरक्षवचन में यासु उत्तम पुरुषोचन में लुंगल राजी। करमें राजीत लिंग लिंग में राजीव ना तमेव कि वाच्य वाचम आत्मनिछति वाचम से क्य हो गया क्यच होने के बाद वाच अम क्यच उसकी धातु संज्ञा के सूत्र से धातुअ से सुप धातु प्रातपेद के शाम लोप हो गया वाचअ वाचग्रय होने पर अभी आम का लोप हुआ नीलू को प्रत्यय लोपे प्रत्यय सम्मान करे वाच की पद संज्ञा पदसंज्ञाओ से चकार को क्या होने चाहिए? होना चाहिए जो चोकू जलाम जसवंत होना चाहिए किंतु अभी पद संज्ञा नहीं होगी नियम सूत्र हो गया न हो किए क्यच क्योंंग पर रहते नकारांति की संज्ञा होगी नकारांत नहीं हो तो संज्ञा नहीं ये सिद्धे सत्य आरंभ हो नियमार्थ संज्ञा तो पहले सिद्ध था पत पे प्रत्यलय मान करके पद संज्ञा सिद्ध थी पर फिर न कि सत्र नियम कर दिया की पद संज्ञा अन्य की पद संज्ञा तो बास चकारांत है नकारांत है क्या पत संज्ञा हो जाएगी नहीं होगी तो चौक को लगेगा जलाम जसंत तो वाच्य धातु हो गया क्या धातु वाच्य तिप सप वाच्यती क्या बनेगाती में क्या होगा वाच्य अगर आम होगा वाच्य के आम होने पर क्या बनेगा यहाँ यश्य होल लग जाएगा हलन से पर यह है यश्य होल एक लोप हो जाएगा वाचांचकार एक यश नित्य करता है विकल्प करता है नित्य करता है अच्छा आगे सूत्र है आगे सूत्र है क्य विभाषा हलह पर लोप वार्ध धातु के अच्छा ये जो बताया ना यसे हल हलअपरस्य यह शब्द से लोप अर्ध धातु की नहीं अर्ध धातु को ये ये से यश नहीं लगेगा हलअपरस्य यह शब्द का लोप होगा अर्ध धातु को हो तो अभी आर्ध धातु य नहीं है जो क्य है उसकी धातु संज्ञा नहीं है धातु संज्ञा के धातु से परे में प्रत्यय होता तो अर्ध धातु संज्ञा होगी अभी बाच की धातु संज्ञा नहीं हुई इसलिए यह अर्धात्व नहीं यश से हल नहीं लगा ये लगे सूत्र अच्छा पहले इसको और इसको देख तो कस्य विभाषा सूत्र क्या कहता है हल से पर क्य क्यों को लोप होगा अर्धातु को पर रहते विकल्प से वाच्यत में कल है चकार उस पर क्यच है किस सूत्र से क्यु क्यच हुआ स्वपात्मा ने क्य उसका लोप होगा विकल्प से अर्धातु का पर्व तो आर्धातु पर्व में कौन है आम आम आध से लोप हो होगा विकल्प से लोप हो जाएगा तो वाचान चकार लोप नहीं होगा तो चकार दो बनेगा वाचाम चकार वाच्याम चकार ऐसे बनेगा और उसमें ये भी यश आधे लोप हो जाएगा यकार का और लोप होगा फिर लोप उनसे यकार का लोप किस तरह तो से होगा तो पहले कस्य विभाषा से कश क्यों क्या लोप होगा हल परयो परस्य यद विहितम तत् आदर बुद्ध आधे परस्य हो पर आधे परसलगन से अकार का लोप होगा और अकार का लोप हो जाएगा अतुलोप हो देखो अभी वाच्यामचकार वाच्यामचकार बनेगा लूट में क्या बनेगा ये दोनों य का लोप होगा कश विभाषा है वाचिता वाचिता दो बनेगा योप हो जाएगा तो वाचिता यह लोप होगा तो अच्छीता लिट में वाचिस यति लोट में वाचत वाच्यता लॉन्ग में अवाचत विदने में वाच्यत आश्रय में चु लुंग में अवाचित दो, दो बन जाएगा अवाचित अवाचित आधातु तो है आर्धातु उनसे कैसे विभाषा से विकल्प से लोप हो जाएगा अवाचित अवाचित लिंग में क्या बनेगा अवाच अवाचित दो य के साथ यज के बिना यह लोप होगा कि सूत्र से क्य विभाषा लोप नहीं होगा तो यह रहेगा हाँ ऐसे बात शब्द हो गया गिरम आत्मनि गिर शब्द है गिर गि गी ही गिर गिर भनता गिर गि गी में इस्वय गिरम आत्मनिष्छित गिर अम क्यच क्यच होने पर सोप आत्मा ने होने के बाद उसकी धातु संज्ञा की सूत्र से सना देता सुपो धातु प्रातिप से आम का लोप हो गया सूत्र यहाँ हलीच हलीच से दीर्घ हो जाएगा गिरय की धातु संज्ञा पिप सप क्या बनेगा गिरती गिरती बनने के बाद और ये हो जाएगा लीट लकार में धातु क्या है गिर यम आने के बाद कच विभाषा लग जाएगा तो गिरयाम गिर चकार गिर गिर गिरम चकार पहले लोप पक्ष पहले लोप हो जाएगा तो क्या बनेगा गिर चकार आगे गिरयाम लूट में क्या बनेगा गिरीता गिरीता गिर सती गिर लोप होगा एक पक्ष में एक वही रहेगा लूट में क्या बनेगा गिर तो गिरता में और गिरीत बिथने में गिरीत आगे गिरया तो लुंग में अगिरीत अगिर दो पे आधा तो पर उनसे कैसे व्यवस्था लिंग में अगिर यी अगिरत लिंग लकार का देखाओ लिंग लकार में क्या रूप बनेगा दिखाओ एक एक एक रूप लुंग और लिंग दो का प्रथमपुर से क्वेश्चन रूप दिखाओ लुंग और लिंग प्रथम पुर से रूप पहले लोप पक्ष दीर्घ का हाँ दीर्घी ये री दीर्घ है रसोनी इट्ट इट अगी रीत हाँ लूंग दीर्घ क्या क्या रूपना लूंग में अगे अगी रीत अगी हाँ उसमें दोनों में से अगी दीर्घ किस में है दोनों में आगे री दीर्घ है क्या दीर्घ है में ई रही यह नहीं होगा वो दीर्घ होगा रसोई किसने लिखा है दीर्घ होगा और य जब रहेगा य में ई दीर्घ है रसो है दीर्घ है रस्व लिखा है किसने य में भी दीर्घ है ईट आगे स्विच इटे इटाइट स्विच लोग दीर्घ हो जाएगा हो गया आगे गिरयती आगे पूरा आत्मन इच्चती पूरा घर पूरीयति हलिच दीर्घ हो जाएगा इसी प्रकार पूरीयति लिट में क्या बनेगा पूरा चकार पूकार ये क्या सुविधाशा हो जाएगा लूट में पुरिता पुरिता पूरीता पुरिता ये वाला दो लिट में पूरी पूरी दीर्घ पू्यति पूरी लोट में पूरी तो पुरियता लंग में अपुरियत बिदरी में पुरीत अशन में पुरिया लुंग में अपूरीत अपरियत रिंग में अपूरिष्यत अपरियत धातु ॠे वो जो हलिसे दीर्घ होता है रेप बान तो धातु का दीर्घ होगा नेह दिवम इच्छति दिवम आत्मा स्वर्ग चाहता है दिवम दिव के आगे ये क्य हो गया है सुप आत्मा होली क्य नहीं लगा ये दिव सत धातु नहीं तो गिरम पूरा में धातु के सवा वो तो सुबंध है गिरम आत्मनिष्ठी पूरा में आत्मनिचे सुबंत वो तो धातु नहीं है ये टिप्पणी में दिया है ये क्वी बीड विजंता धातुत्म न जहती टिप्पणी में है सबके पुस्तक नीचे न च गि इत्यादि गिर इत्यादि प्रातिपद तो सैदे न वाच्यम आगे दिया क्वेब वीड बीजंता पाठ ठीक है में पुस्तक में न नहीं क्वीब के आगे क्या है हाँ छोट क्या क्वेब वीड बीजंता क्विब के आगे वीड बीजंता कुइप बी डा और बी लेको बीच में बी और ज के बीच में एक ड अधा और एक बी कोई कुइपीड विजन्ता कुवियंता बीड़ंता और विजन्ता कोई अंत्यम हो बीट अंत्यम हो और बी जन्तम हो कोई भी, भी बीड है धातु तो न जाती सुबंत तो होने के बाद भी धातु तो रहता है तो दिव शब्द से धातु हो जाएगा कोई बीड़ विजंत हो तो ये कहते यहाँ क्विप होगा तो छो सो डरना चिकेस लग जाएगा दु शब्द हो जाएगा बीजंत नहीं है बीच होगा तो दिव्य के इकार का पुगंत रूप गुण हो जाना चाहिए इसलिए बीजंत भी, भी नहीं है और क्वीप बीट बीट बीज कुछ होता तो पुगंत गुण हो जाना चाहिए तो दिव शब्द अभ्युत्पन्न ही प्रातिपदिक है धातु नहीं वन दीर्घ नहीं होगा दिवम आत्मनिच्च्यति दिव्यति दिव्य ति लोट में बनेगा लिट में क्या बनेगा यहाँ भी केशवी भाषा केशवी भाषा आध्यात्व का आम आने पर दिव्यां चकार दिव्यां चकार इसी प्रकार लूट में दिव्यता दिव्यता लिट में दिव्य दिव्य सती लोट में दिव्यतो तो दिव्यता तुल में अ दिव्य तो विधिनी में आशिन में दिव्या दो बनेगा एक बनेगा hmm? एक बनेगा क्या शिवा शायद विकल्प से लोप होगा क्या व्या से यह लोप बने असली आधातु ऊपर है क्या कैसे कर देना आधातु ऊपर थे विकल्प से लोप हो जाएगा तो यह लोप हो जाएगा तो दिव्यात यह लोप नहीं है तो दो एकार आ रहेगा दिव्यात आए समझ में दिव्या में दिव्य धातु से यह हुआ दिव्य धातु क्या है दिव्य दिव्य क्या आएगा असली में कैसे विशेष लगेगा ना नहीं लगेगा तो एक लोप हो जाएगा तो दिव्या लोप नहीं हुआ तो दो एका दिव्या दिव्यास्ताम दिव्यासु बनेगा पूरी तिग्रिय तो दो हुआ था दो नहीं होता हाँ असली में लुंग में तो हम सब लुंग में क्या बनेगा अदिव्य अदिव्य अति लिंग में भी अदिवेश अदिवियद नेह दिवस हो गया आगे तस्थानी लघुपगुण नमनमीछति चाहता है समी अग्र हम अग्र क्य क्य सूत्र से <laughs> क्य होने के बाद धातु संज्ञा सनाध्या सुपधातु से लोप हो गया समधद अगर य समी समिध्य के आगे ती पाएगा सबा तो क्या बनेगा समी ध्याति लीट आने पर समिध अगर आम समिध आम पर कैसे विवाह विकल्प स्लोप हो जाएगा लोप पक्ष में क्या बनेगा समिधाम आम अगर आम जब हुआ आम आर्ध्य धातु कहे समिध हे लघुपत भुगंत लघुपद से गुण होना चाहिए नहीं होगा जो अकार लोप हुआ क्या कैसे विभाषा आधे प्रसन्न होकर यह अकार का लोप हो गया अकृश लोप होगा अतुलोप हो। वो स्थानीव होगा किस अच्छा सूत्र हो से अच्छा प्रश्न स्थानीय लघुपोतक गुणा नहीं होगा तो क्या बनेगा चक, चकार समिध्यान चकार वो नहीं दिया समिधिता दिया लूट में दो रूपये जब यह लोप हो जाएगा तो क्या बनेगा समिधिता समिध अगर ईता ईता आर्धात्व को परे समिधि के धकार के पहले ये है में क्या है ई पुंगलोप से गुण प्राप्त है नहीं गुण होगा न नहीं क्यों नहीं होगा अलोप स्थानीभत हुआ है कि सूत्र स्थानीभूत हुआ दो कही गया तस् लघुपद गुण तस्य तस् कस्य अतोलोपस्या लोपस् समिधिता में गुण नहीं हुआ समिधिता में ये समिधिता लुट लिट में क्या बनेगा समि समि समयति लोट में सध्यत लंगे में लंगेत अश्ली में दुर्वन असम्या सु असि असमधि असम लिंग में लिधिष्य असमष्य काम्य उत कामचा सोप आत्मन क्य के परसूत्र है जैसे वहाँ क्य होता है ऐसे काम्यच होगा अर्थात तो इसी कर्मण इसी संबंधी शुभनता इच्छाएं मरते काम्यच पुत्रम पुत्रमात्मा इच्छति इसी विग्रह में से अभी पुत्र शब्द से पुत्रम शब्द से क्य होगा या काम्यच होगा दोनों क्य भी हो सकता है काम्यच भी क्यच होकर बने या कामच करेंगे काम्यच ककार की संज्ञा के सूत्र से लसको तद्य तो से संज्ञा होनी चाहिए किंतु प्रयोजन भावत न ही संज्ञा उच्चारण सामर्थ्यात, ककार गिर करने का कोई यहाँ प्रयोजन नहीं गुण बुद्धि आदि आदि अंत टकी तो कुछ करने का प्रयोजन नहीं उनसे इत संज्ञा नहीं होती पुत्र काम्य की धातु संज्ञा किस सूत्र से सन्नाद्यंत तो। तिप सब पुत्र काम्यती क्या बनेगा लीट ल कराने पर पुत्र काम्य क्या करें आम आधातु पर उनसे लग जाएगा कैश विभाषा कैसे भाषा नहीं नहीं यह नहीं लगेगा क्यों नहीं लगेगा काम्या में कच क्यंग नहीं है एक दस्य उसका अनर्थक है नहीं लगेगा तो पुत्र काम्यता बनेगा का, एक रूप बनेगा कैसे भाषा लगेगा नहीं लगेगा यश वाले भी नहीं लगेगा यह, उस यह उसमें अनर्थक है काम्या में एक दृश्य यह अनर्थक है यश वाले भी नहीं लगेगा तो समिधि बनेगा का, पुत्र कामिता लूट लीट में क्या बनेगा लीट में पुत्र काम्य dio… काम पुत्र करो लीट में पुत्र कामिष्यति लोट में पुत्र काम्यतु पुत्र में लपुत्र काम्यत बिदली में पुत्र काम्येत आश्विन में पुत्र कितने दो लुंग में अपुत्र काम्येत लिंग में, लिंग में उपमाना दाचारी उपमान कर्म सुबंताचार्य क्यच उपमन उपमीयते अनने तो उपमन जिस उपमान करते हैं उपम कर्म होगा सुबंत आचाराथम क्य पुत्रमीव आचरती छात्र पुत्रम इव आचरती का कि छात्र आचरती किमिव पुत्रमिव उपमान कौन है पुत्र पुत्र कौने पुत्र के तुल्य उपमेय होता है छात्र उपमान होता है पुत्र पुत्रम इव आचरती चंद्र इव मुख उपमान है चंद्र उपमेय के उपमेय होता है मुख तो कर्मन, उपमान कर्मण उपमान कर्म का पुत्र सुबंत से आचाराथ में क्या क्यज पुत्रम अग्रे क्यस पुत्रम क्यस स सनाद्यंत धातव हो फिर आम का सुप धातुलोप हो फिर से ये हो गया क्या बन गया पुत्री ये भी सब होकर जैसे पहले बनता था पुत्रमात्मनिच्छति पुत्री यति और पुत्रम आचरती करेंगे तो भी ऐसे बनेगा पुत्री अति छात्रम खाली पुत्रियति कहेंगे तो पुत्रमात्माच्छति और पुत्रियति छात्रम कहेंगे तो छात्र पुत्रम आचरती बाकी सब ऐसे बनेगा विष्णु एवं आचरती द्विजम ब्राह्मणों को विष्णु जैसे पूजा करता है कोई भगवान जैसे तो विष्णु शब्द से क्य के सूत्र से होगा उपमान कौन है विष्णु कर्म है। विष्णु शब्द से क्य सुपधातु पर सनादिन त से लोक हो गया क्या रह गया विष्णु यष्णु यह। यने पर यहाँ विष्णु दीर्घ हो गया क्यों चीज तो यह बना अक्रदर्घ होकर दिया अकृषाधी दीर्घ अच्छा कृत अकृत कृत में नहीं हो तो ठीक है वार्धा तो नहीं मानता है कृत पर में नहीं सार्वत्म नहीं हो तो दीर्घ हो गया विष्णु यति सब विष्णु यति कहा था विष्णु जैसे आचरण करता है किसको द्विजम विष्णु यति लेट में क्या बनेगा लेट में लेट में आम हो जाएगा विष्णु याम विष्णु आम चकार हो जाएगा विष्णु वहाँ हाँ कैशा नहीं कुछ नहीं क्या लगेगा अच्छा नहीं क्यों चाहिए ना क्या चाहिए कैसे भाषा लगेगा कैसे दो बन जाएगा है कैश विभाषा हल पर हो ठीक रही वो कुछ नहीं तो क्या बनेगा विष्णुयान चकार लिट में लूट में विष्णुता विष्णुशती लोट में विष्णु य लंग में अब अविष्णु यदल में विष्णुयत अश्ली में विष्णुयात लंग में अब अविष्णुत रिंग में इसमें कश विभाषा लगा और यशल नहीं लगा कुछ नहीं लगा सर्व प्रातिपद के भ कोई भी वाह वक्तव्य किसी भी प्रातिपदिके प्राति प्राति से कोई भी हो जाएगा विकल्प से कृष्ण इव आचरती अच्छा कृष्ण जैसे स्वयं आचरण करता है किसको नहीं पहले तो विष्णु इव आचरती अच्छा द्विजम यहाँ तक तो कृष्ण जैसे स्वयं आचरण करता है स्वयं कृष्ण ही आचर्वती थे कृष्ण प्रातिपदिक प्राति से हो जाएगा क्विप सुबंध से नहीं प्रातिपदिक प्राति से सर्वा पर हो जाएगा कृष्ण की धातु संज्ञा है तरह से सनाध्यंत कित है धातुअ से तीप सब कृष्णती बन जाएगा क्या बनेगा कृष्णती आमने पर कृष्णाशकर लूट में कृष्णता कृष्ण सती नहीं कृष्ण तो कृष्णता लंग में अ कृष्णात विधरे में कृष्णेत आगे कृष्णात लुंग में अ कृष्णेत लिंग में ऐसा स्वयं आचरती स्व जैसे आत्मा जैसे स्वकीय जैसे आचरण करता है स्व से क्यूप हो जाएगा सर्वाप आलोप हो जाएगा तीप सब अतगुणे स्वति स्वति स्वतः स्वंति बनेगा लीटे मारने के बाद स्व को द्वित होगा अनौल या आम नहीं आने का च नहीं है अभ्यास कार्य होने का अभ्यास करेगा स स्व अगेर नल स स्व नल होने पर अचुनति से वृद्धि स्व हो गया स्व होने के बाद आत औ नल नल कौ हो जाएगा बन जाएगा सस्व अतुष में क्या बनेगा स स्वतु स स्व अतुष अतुल हो जाएगा सस्वतु आगे स्वु क्या बोलते हो अभ्यास में क्या है स्व स शसु कैसे बनी अभ्या से अतुस क्या बना सश्वतु बहुच में शसुद मध्यम पुरुष में सस्वी थ में सस्वतु सस्व आगे सस्व हाँ वहाँ बनेगा नलुत्म वा विकल्प से नीति नित्य पक्ष में अश्वनीत बुद्धि बुद्धि होने के बाद आतोड़ा न लगा जो नीत नहीं होगा तो वृद्धि नहीं होगी तो आतो नहीं लगेगा नहीं होगा तो क्या ए.. सस्वा बनेगा सश्व बनेगा सश्व सस्व ससीम नीत होने से अशोणित वृद्धि अश्वणित वृद्धि होने के बाद आ स्व बनेगा आतो नल होता है और नीत नहीं होगा वृद्धि नहीं होगी आ नहीं हुआ आतो नहीं लगेगा स स्व अतोण पर हो जाएगा हो जाएगा सस्व व लूट में क्या बनेगा स्व कहाँ से आया श्विता सस्वीन नहीं स्वी श्वेता क्या बनेगा श्वेता लीट में शुष्त लोट में स्वतु लंग में अश्वत बिदरे में श्वेत अश्विन में स्वेत लुंग में अश्वेत लिंग में अश्विशत ससो इसमें तो सुपात क्या तो हो गया सुपत प्रतिपूर्ति मालूम है क्या चीजें क्या करता है और ई और न हो किये क्या करेगा नियम सूत्र पदसंज्ञा क्यों नकारात्क अन्य को नहीं कैसे विभा क्या करता है हल से पर होना चाहिए क्यो, क्यो, क्यों क्यों लोग आध्यात्म विकल्प से काम्यच क्योच होता है काम्यच भी उपमान आचार्य में क्यों च होता है यहाँ तक तो हो गया आगे कल देगा जाएगा नेता बसा ने